हिंदू धर्म पर निबंध विज्ञान एकत्व की खोज के सिवा और कुछ नहीं है जो ही कोई विज्ञान पूर्ण एकता तक पहुंच जाएगा तो ही उसकी प्रगति रुक जाएगी क्योंकि तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा उदाहरणार्थ रसायन शास्त्र यदि एक बार उस एक मूल तत्व का पता लगा ले जिससे और सब द्रव्य बन सकते हैं तो फिर वह और आगे नहीं बढ़ सकता भौतिकी जब उस पर एक मूल शक्ति का पता लगा लेगी अन्य शक्तियां जिसकी अभिव्यक्ति है तब वह वहीं रुक जाएगी वैसे ही धर्मशास्त्र भी उस समय पूर्णता को प्राप्त कर लेगा जब वह उसको खोज लेगा जो इस मृत्यु के श्लोक में एकमात्र जीवन है जो इस परिवर्तनशील जगत का शाश्वत आधार है जो एकमात्र परमात्मा है अन्य सब आत्माएँ जिसकी प्रतीयमान अभिव्यक्तियाँ हैं इस प्रकार अनेकता और द्वैत में होते हुए इस परम अद्वैत की प्राप्ति होती है धर्म इससे आगे नहीं जा सकता यही समस्त विज्ञानों का चरम लक्ष्य है समग्र विज्ञान अंततः इसी निष्कर्ष पर अनिवार्यता पहुँचेंगे आज विज्ञान का शब्द अभिव्यक्ति है सृष्टि नहीं और हिंदू को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि जिसको वह अपने अंतस्थल में इतने युगों से महत्व देता रहा है अब उसी की शिक्षा अधिक सशक्त भाषा में विज्ञान के न्यूनतम निष्कर्षों के अतिरिक्त प्रकाश में दी जा रही है अब हम दर्शन के अभिप्साओं से उतरकर कर ज्ञान रहित लोगों के धर्म की ओर आते हैं यह मैं प्रारंभ में ही आपको बता देना चाहता हूं कि भारतवर्ष में अनेकेश्वरवाद नहीं हैं प्रत्येक मंदिर में यदि कोई खड़ा होकर सुने तो वह यही पाएगा कि भक्तगण सर्वव्यापित्व आदि ईश्वर के सभी गुणों का आरोप उन मूर्तियों में करते हैं यह अनेकेश्वरवाद नहीं है और न एक देववाद से ही इस स्थिति की व्याख्या हो सकेगी गुलाब को चाहे दूसरा कोई भी नाम क्यों न ना दे दूँ पर वह सुगंधित तो वैसी ही मधुर देता रहेगा नाम ही व्याख्या नहीं होती बचपन की एक बात मुझे याद आती है एक ईसाई पादरी कुछ मनुष्यों की भीड़ जमा करके धर्मोपदेश कर रहा था बहुतेरी मज़ेदार बातों के साथ वह पादरी यह भी कह गया अगर मैं तुम्हारी देवमूर्ति को एक डंडा लगाऊं, तो वह मेरा क्या कर सकती है एक श्रोता ने चट चुभता हुआ सा जवाब दे डाला अगर मैं तुम्हारे ईश्वर को गाली दे दूं, तो वह मेरा क्या कर सकता है पादरी बोला मरने के बाद वह तुम्हें सजा देगा हिंदू भी तन कर बोल उठा तुम मरोगे तब ठीक उसी तरह हमारी देव भी तुम्हें दंड देगी वृक्ष अपने फलों से जाना जाता है जब मूर्ति पूजक कहे जाने वाले लोगों में मैं ऐसे मनुष्यों को पाता हूँ जिनकी नैतिकता आध्यात्मिकता और प्रेम अपना सानी नहीं रखते तब मैं रुक जाता हूँ और अपने से यही पूछता हूँ क्या पाप से भी पवित्रता की उत्पत्ति हो सकती है अंधविश्वास मनुष्य का एक महान शत्रु है पर धर्मांधता तो उससे भी बढ़कर है ईसाई गिरजाघर क्यों जाता है क्रूस क्यों पवित्र है प्रार्थना के समय आकाश की ओर मुँह क्यों किया जाता है कैथोलिक ईसाइयों के गिरजाघरों में इतनी मूर्तियाँ क्यों रहा करती हैं और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के मन में प्रार्थना के समय इतनी मूर्तियाँ क्यों रहा करती हैं मेरे भाइयों मन में किसी मूर्ति के बिना आए कुछ सोच सकना उतना ही असंभव है जितना श्वास लिए बिना जीवित रहना साच्चर्य के नियमानुसार भौतिक मूर्ति से मानसिक भाव विशेष का उद्दीपन हो जाता है अथवा मन में भाव विशेष का उद्दीपन होने से तनुरूप मूर्ति विशेष का भी आविर्भाव होता है इसीलिए तो हिंदू आराधना के समय बाह्य प्रतीक का उपयोग करता है वह आपको बतलाएगा कि यह बाह्य प्रतीक उसके मन को अपने ध्यान के विषय परमेश्वर में एकाग्रता से स्थिर रहने में सहायता देता है वह भी यह बात उतनी ही अच्छी तरह से जानता है जितना आप जानते हैं कि मूर्ति न तो ईश्वर ही है और न सर्वव्यापी ही और सच पूछिए तो दुनिया के लोग सर्वव्यापित्व का क्या अर्थ समझते हैं वह तो केवल एक शब्द या प्रतीक मात्र है क्या परमेश्वर का भी कोई क्षेत्रफल है यदि नहीं तो जिस समय हम सर्वव्यापी शब्द का उच्चारण करते हैं उस समय विस्तृत आकाश या देश की ही कल्पना करने के सिवा हम और क्या करते हैं